करते हैं कुछ लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए और कुछ परमानंद की प्राप्ति के लिए जब हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए संसार के संसाधनों में लिप्त रहते हैं बहुत सारे द्रव्य हमें सामने दिखाई देते रहते हैं जो सीधे सीधे द्रव्य हमें दिखाई देते हैं स्वाभाविक रूप से मन उनकी ओर आकर्षित होता है जो आदृश्य वस्तु है जो इंद्रियों से नहीं देखी जा सकती उसकी तरफ अपने मन को रोकना मोड़ना ये बहुत ही विचार पूर्वक किया जा सकता है संसार के अंदर यही कारण है जो लोगों का मूर्ति की तरफ आकर्षण होता है क्योंकि मूर्ति का ध्यान करने में मूर्ति का चिंतन करने में एक साक्षात द्रव्य वस्तु उनके सामने रहती है वो दिखाई देती रहती है तो मन उस पर लगा रहता है लेकिन जब कोई मूर्ति न हो और उसके विषय में चिंतन करना इसके लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है और इस प्रयत्न को निश्चित रूप से जो बहुत जागरूक जिज्ञासु लोग होते हैं वही कर पाते हैं क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को विशेष पुरुषार्थ विशेष ज्ञान विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता होती है और जो विशेष ज्ञान सामर्थ्य पुरुषार्थ होता है वही व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर बढ़ाता है लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनता है तो ध्यान संध्या के लिए भी जैसा कल भी बताया था कि स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ध्यान किसका करें संध्या में क्या करें तो कहा कि निराकार परमपिता परमेश्वर हम उसका चिंतन करें क्योंकि जो साकार हो, वस्तु होती है उसके चिंतन में या उसके ज्ञान में कोई पुरुषार्थ नहीं लगता कोई सोचना विचारना नहीं पड़ता लेकिन जो भी निराकार वस्तु होती है उसके गुणों का जब चिंतन करते हैं तो विशेष रूप से उसमें बुद्धि की ज्ञान की आवश्यकता होती है और इसलिए हमारे शास्त्रों ने क्या कहा था ज्ञानान मुक्ति अर्थात जो उस परमपिता परमेश्वर का जो आनंद है तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाना है वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है बंधो विपर्यात ज्ञान से तो मुक्ति होगी और यदि उसका विपरीय उल्टा होगा अज्ञान होगा तो उससे क्या होगा बंधी होगा अर्थात हम दुख सागर में फंसे रहेंगे तो हम उस निराकार परमपिता परमेश्वर का गुण चिंतन उसका ध्यान उसकी उपासना करने के लिए हम सब लोग मानसिक रूप से तैयार होवें और कहा कि मन का और शरीर का परस्पर बहुत बड़ा संबंध होता है हमें किसी भी वस्तु का चिंतन करना है तो सबसे पहले हमारी शारीरिक स्थिति का ठीक होना अवश्य होता है यदि शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं हो सकती ये परस्पर दोनों का जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं एक रथ के दो पहिए होते हैं इसी प्रकार से मन का और शरीर का परस्पर तालमेल होता है तो हम मानसिक चिंतन परमपिता परमेश्वर के गुणों का विचार कर सके उससे पहले हमारी शारीरिक स्थिति ठीक हो हम अच्छी प्रकार से अपने आसन आदि को लगा सके तो थोड़ी सी हम कल की भांति शारीरिक क्रियाएं करेंगे और उसके बाद फिर अपनी संध्या उपासना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे इसके लिए सब लोग आप एक बार कल की भांति अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सरकार से कल हमने कुछ शोषण क्रियाएं कंधो की कटिप्रदेश की घुटनों की जंगाओं की थी तो वही क्रियाएं हम आज के उनको एक बार दोहराएंगे तो सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े खड़े ताड़ासन के लिए हाथों को कोई भी बराबर में नहीं खा जाएंगे क्योंकि अपने पास सीमित सा स्थान है तो सीधे यहीं से धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे मैंने कल एक बात कही थी कि इनको व्यायाम की तरह नहीं करेंगे व्यायाम की तरह करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक स्थिति बन ही नहीं पाएगी क्योंकि इस समय हम कोई आसन प्राणायाम की कक्षा करने के लिए यहां पर उपस्थित नहीं हुए हैं इन क्रियाओं का करने का उद्देश्य है अपने मन को सब बाहियों विषयों से रोक करके उस परमपिता परमेश्वर की ओर ले जाना शरीर की जितनी शिथिलता होगी निश्चित रूप से उतना ही हमारा मन भी शिथिल हो सकेगा मन भी हमारा एकाग्र हो सकेगा चंचलता से रहित हो सकेगा इसलिए शरीर को बिल्कुल धीरे धीरे इन चेष्टाओं करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे एडियो को धीरे धीरे उठाना आरम्भ करेंगे शरीर का संतुलन निरंतर बनाए रखेंगे हाथों को जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचेंगे उंगलियों को भी थोड़ा सा फैलाते जाएंगे और जितना ऊपर खींच सकते है उतना ऊपर खींचें, सब अपने शरीर की सामर्थ्य का विशेष ध्यान रखें अब धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को बहुत आराम से बिल्कुल गति अधिक नहीं देनी है इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को कट्टी प्रदेश पर रखेंगे बाएं घुटने को धीरे धीरे आगे की तरफ कटी प्रदेश के क्षेत्र तक जहां पर हम बैल्ट आदि मांगते है उठाएंगे पंजा नीचे बिल्कुल ढीला लगता रहेगा उठने को थोड़ा सा रोक करके रखेंगे फिर धीरे वापस लाएंगे होना है कम हुआ तो कोई बात नहीं है धीरे धीरे वापस अब अपने चाहिए पास को धीरे धीरे घुटने से मोड़ते हुए एडी को बिल्कुल आराम आराम से ऊपर ले जाएंगे जितना मोड़ सकते हैं मोड़ लें कम हो तो कोई बात नहीं है धीरे धीरे वापस हाथ कटी पर देश पर ही रहेंगे श्वास को भरते हुए अपने दोनों घुटनों को पिंडलियो जो टकने का जो भाग है उसको ऊपर की ओर खींचेंगे जंघाई भी सख्त हो जाएंगे पिंडलियों पर भी, भी दबाव होगा फारंभ करेंगे सांस भरते हुए दबाव बना सके इतना बना भी जब न आ जाए तो बिल्कुल धीरे धीरे से कारो को ढिला करते चले जाएंगे स्वयं अनुभव करेंगे कि कारो की मांसपेशियों पर कितना दबाव था खुद कारो को शिथिल कर दें दे छोड़ दें एक बार उन्हें इस से, से करें श्वास करें धीरे धीरे वापस ढीला छोड़ दें कारो के बीच में थोड़ा सा केवल जितने अपने पंजे हैं इतना सा अंतर कर लें ले तरफ झुकाते जाएंगे गर्दन को नीचे नहीं झुकाना गर्दन सामने तरफ रहेगी सामने देखते रहेंगे श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आराम करें जैसी भी शरीर साम, की सामर्थ्य उसके अनुसार झुके श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस अपने बाएं हाथ को बाएं हाथ के अथेले को जंगा के बराबर में गिला छोड़ देने से बाएं हाथ को श्वास बढ़ते हुए धीरे देर धीरे ऊपर ले जाएं। सिर के ऊपर ले करके धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए अपने पाएं तरफ रुकते से ले जाएं। श्वास बचे धीरे धीरे वापस स छोड़ते ही आपको नीचे ले आएंगे इसी प्रकार से श्वास भरते हुए धीरे धीरे दूसरे हाथ को लेंगे श्वास छोड़ते जो आप नीचे है तब छूटेंगे हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे दोनों हाथों को कटी प्रदेश पर रखेंगे श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की तरफ झुकाते चले जाएंगे कोशिश करें टूटे छाती से स्वस्थ हो जाए श्वास बढ़ते हुए गर्दन सीधी जी करेंगे श्वास को और अधिक बढ़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे जितना मोड़ सकते हैं इतना मोड़ें श्वास को बोड़ते हुए धीरे धीरे फिर सागर की तरफ लाएंगे अब श्वास को बाहर टूटी को थोड़ा आगे हुए गर्दन को धीरे धीरे दे, गोल चक्र में घुमाएंगे सांस भरते हुए पीछे की तरफ पीछे जाकर के जब आगे आवे तो धीरे सांस को छोड़ देंगे पूरा गोल चक्र बनावे कोशिश करें जब गर्दन बराबर में जावे तो कंधे को स्पर्श कर जाए दूसरी तरफ से फिर आपको छोड़ देंगे निवेश तो आसों तो को नीचे उतारद इकट्ठी प्रदेश से श्वास को भरते हुए दोनों कंधों को पीछे से ऊपर की ओर इस प्रकार से श्वास छोड़ते हुए आदि से नीचे की ओर गर्न कंधों को श्वास भरते हुए पीछे से ऊपर की तरफ से आगे से नीचे और श्वास को भरते हुए आगे से ऊपर की ओर उसका आएंगे श्वास छोड़ते हुए पीछे से नीचे ले आए एक बार फिर से धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे जिस भी किसी एक आसन में आपका जो भी सुलभ आसन हो सुखासन स्वस्थिकासन किसी भी एक आसन में बांट करके अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटने पर रखें हथेलियों को घुटने पर रख के दोनों हाथों को बाई तरफ ले जाएंगे और दाहिना हाथ बाएं घुटने पर आ जाएगा और बाया हाथ धीरे धीरे पीछे चला जाएगा श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे जितना गर्दन को कमर को पीछा मोड़ सकते इतना पीछे मोडें धीरे धीरे श्वास बढ़ते वापस अब श्वास को बाहर निकालते हुए अपने दाइनी तरफ धीरे धीरे वापस अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाकर के अपने दोनों उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के मध्य से पार करना है धीरे धीरे कमर को पीछे की तरफ झुकाते हुए दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका देना है जहां तक ले जा सकते ले जाएं और श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे एक बार फिर से श्वास भरते हुए पीछे की तरफ कोशिश करें हाथ जितने पीछे की तरफ रहे जमीन पर टिके रहें इतना अच्छा है श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे क्रिया को छोड़ देंगे अब हम अच्छी प्रकार से संध्या उपासना कर सकें अपना आसन बिल्कुल व्यवस्थित है या नहीं उसको अंतिम रूप देने के लिए बैठे बैठे अपने स्थान पर दोनों हाथों को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे दोनों उंगली हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के मध्य से पार करें धीरे धीरे हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर पलट दें जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचें, कोशिश करें कि बाजू कानों से स्पर्श कर जाए अपने शरीर का अवलोकन करें कटी प्रदेश गर्दन सिर का भाग सब एक सीध में हो और जब ऐसा लगे कि एक सीध में हो गए हैं तो धीरे धीरे हाथों को धीरे धीरे वापस ले आए हाथों को नीचे लाकर के या तो ज्ञान मुद्रा अर्थात अंगूठा और पहली उंगलियों को ऐसे मिलाकर के तीन उंगली सामने की तरफ रहे और हाथों को घुटनों पर टिका दें अथवा गोदी में बायां हाथ नीचे हथेली ऊपर की ओर और दहना हाथ उसके ऊपर जिसमें भी आपको सुलभता लगती हो उस स्थिति में बैठ सकते हैं कोमलता से दोनों आंखों को बंद कर लें कल की भांति हम सब लोग मिलकर के तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे वैसे ही मन में ईश्वर के प्रति रक्षा के भाव उभरते चले जाएंगे प्रतिस्पर्धा की भावना मन में बिल्कुल न रहे कि मैं अधिक लंबा ओम बोल सकता हूं ये भाव हृदय में उत्पन्न न हो अपने मन को सब ओर से सब वृत्तियों से रोकने के लिए अंतर्मुखी अर्थात आत्म परमात्मा के चिंतन के लिए और अधिक उस ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए हम सब तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे श्वास भरें धीमहि भर गो दे प्रचोदया प्राणों के भी प्राण सब अपने भक्तों के दुखों को दूर करने हारे सब कष्टों से छुड़ा करके पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने हारे इस संपूर्ण जगत को प्रत्येक जीवात्मा के कल्याण के करने के लिए इस स्वरूप में प्रकट करने हारे ईश्वर सविता देव आप शुद्ध स्वरूप हैं अत्यंत ग्रहण करने योग्य हैं हे भगवान हम आपको अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए हम कभी कुमार्ग पर न चलें सत के गामी बने जिससे हमारे जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति होती जावे हमारे अंतकरण में पवित्र गुणों का संचार हो हे सविता देव परमेश्वर हमारे जीवन के कल्याण हेतु आप सद प्रेरणा हमें निरंतर करते रहिए आचमन मंत्र शनो देवी आपो रभीष्ट आव पीत शोरिश्रव हे सर्वव्यापक सबके प्रकाशक सबके आनंददाता आप हमारे जीवन का कल्याण कीजिए हम आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से बल से इस जगत के अंदर ऐसे शुभ कर्म करें जिससे हमारी अविद्या अज्ञान क्षीर्ण होता जावे और हमारे शुभ कर्मों के द्वारा हमारा ज्ञान निरंतर बढ़ता जावे जिससे हमें सांसारिक साधनों के द्वारा इस जगत का आनंद प्राप्त हो सके हमारी मनोवांछित कामनाएं सब पूर्ण होती चली जावे और इन कामनाओं की पूर्ति के लिए जो हमारा ध्यय होवे वो पीती अर्थात परमानंद की प्राप्ति ही हो संसार की इच्छाएं हमें तभी पूर्ण सुख दे सकती हैं जब उनका उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर का आनंद प्राप्त करना हो हे भगवान न्यायकारी परमेश्वर हमारे ऊपर आप सुखों की वर्षा कीजिए इंद्र स्पर्श मंत्र वक्वा ओ प्राण प्राण चक्षुचु चक्षु। श्रोत्रोत्र ओदय ओ कठ शिरा ओ भ्याम यशोबल ओ कर, कर पृ हे परम पिता परमेश्वर हमारे शरीर के सभी अंगों में हमारा जो मुख है वो सर्वोत्तम अंग है श्रेष्ठ अवयव है उसमें रहने वाली ये जो वाक और रसना इंद्रिय है ये हमारा जीवन का कल्याण करने वाली होवे हमारी जो वाणी है उसके अंदर इतनी मधुरता होवे इतनी सत्यता होवे कि जगत के अंदर हमारा यश फैलता चला जाए इस के माध्यम से हम इस जगत के अंदर विपरीत से विपरीत मनोवृत्ति के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं उनका स्नेह प्राप्त कर सकते हैं हमारी इंद्रियों के मध्य ये हमारी वाणी इस संसार में हमारे यश को फैलाने वाली होवे हमारी वाणी सत्यता से ओत प्रोत होवे जो भी मनुष्य संसार के अंदर इस वाणी का सदुपयोग करता है इस वाणी से मधुर वचनों को बोलता है संसार के कल्याण के लिए उपदेश करता है लोगों के हित के लिए वेद जैसे पवित्र वचनों को बोलता है निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर के आदेश के अनुसार ये वाणी उसका यश फैलाने वाली होती है उसकी कीर्ति को बढ़ाने वाली होती है हम लोगों के मध्य एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकें इस तो हम सदा वाणी से मधुर बोले सत्य बोले हम कभी किसी के प्रति कटु वचनों का प्रयोग न करें हे भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए कि हम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को संसार के सुख के लगा के लिए प्रयोग करते हुए इस वाक इंद्रिय के द्वारा हमारा कोई यश न फाले अपकीर्ति न फा ले न फा क्योंकि हमारा एक वाक्य हमारे अपनों के लिए जो हमारे हितकारी लोग हैं माता पिता भाई बहन सभी जो हमारे सगे संबंधी हैं मित्र इष्ट बंधु हैं इस वाणी के माध्यम से ही हम उनके बीच में एक उत्तम स्थान प्राप्त करते हैं और यदि ये वाणी असत्य से युक्त होकर के प्रयोग की जावे दूसरे के हृदय को दुखी करने के लिए दूसरे को अपमानित करने के लिए दूसरे को छलने के लिए बोली जावे तो निश्चित रूप से इससे हमारा अप यशी होगा हमारी मान प्रतिष्ठा ही घटेगी सत्य स्वरूप भर्ग स्वरूप परमपिता पवित्र परमेश्वर ऐसा आशीर्वाद ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाओ कि हम अपनी सत्यवती वाणी के द्वारा अपने जीवन का और हमारे संसर्ग में आने वाले सभी जनों का कल्याण कर सके भगवान हमारी जो रसनेन्द्रिय है अर्थात हमारी जो जीवा रसना, सभी प्रकार के रसों का जो ज्ञान कराने हारी है वो सदा बलवती यशवती बनी रहे हम रसना के माध्यम से अपने हितकारी जो भोग्य पदार्थ हैं को ग्रहण करते हुए और जो हमारी आरोग्यता के प्रति बाधा करने वाले तत्व हैं उनको छोड़ते हुए हम अपने जीवन का कल्याण करते चले जाए हमारी रचना पर हमारा ऐसा नियंत्रण होवे कि सदा शरीर के हितकारी जो पदार्थ हैं, उन्हीं को स्वीकार करें, उन्हीं को ग्रहण करें। आगे का जो पद कहा ओम प्राण है प्राण है अब तक हमारा वाणी और रसना पर संयम नहीं होगा निश्चित रूप से कभी भी हम अपने प्राणों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते प्राण शक्ति जीवनदाय जो ऊर्जा है उसकी प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हमारा वाणी और रचना पर संयम होगा जगत उत्पादक परमपिता परमेश्वर सविता देव ने हमारे शरीर की सभी इंद्रियों का तारतम्य इस प्रकार से बांधा हुआ है कि एक पर नियंत्रण करने के लिए दूसरी को वर्ष में करना आवश्यक होता है जैसे जैसे हमारा वाणी पर संयम बढ़ता जाएगा हमारी जो जिहवा है वो स्वास्थ्य वर्धक वस्तुओं को ही स्वीकार करने वाली होगी निश्चित रूप से हमारे शरीर का बल बढ़ता जाएगा शरीर में जो रोग हैं व्याधियां हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त होकर के हमारा शरीर पुष्ट होता जाएगा हमारी जो प्राण शक्ति है वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी जब रसना, जब वाणी और प्राण पर हमारा नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारी जो चक्षु इंद्रिय है हमारी जो आंख है हमारी जो दृश्य क्षमता है जो अनेक प्रकार के विषयों में हमें ले जाकर के कई बार पतन की ओर बढ़ाती है निश्चित रूप से उस चक्षु इंद्रिय पर भी हम नियंत्रण कर सकेंगे जब वाणी में शक्ति होगी सत्यवती वाणी होगी जब रचना इंद्रिय हमारे नियंत्रण में होगी नियमित रूप से हमारी प्राण शक्ति बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे प्राण शक्ति बढ़ेगी वैसा वैसा हमारा चक्षु आदि इंद्रियों पर भी निरंतर नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा हे भगवान परमपिता परमेश्वर हम वाणी से सत्य बोले रचना से हितकारी पदार्थों का सेवन करें प्राण शक्ति को स्वयं एवं समाज राष्ट्र के कल्याण में जब लगावेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो ये आंखे हैं, इनमें समत्व की जो भावना होती है चक्षुषा मित्र से समीक्षा में तभी हमारी दृष्टि संसार के प्रत्येक प्राणी को मित्र भाव से देख सकेंगी चक्षु पर नियंत्रण होगा तो निश्चय ही हम अपनी स्रोत इंद्रिय उस पर भी नियंत्रण पा सकेंगे हमारा वाणी पर नियंत्रण न रहे रसना अनेक सड़ सडविशों के रोग भोग में लगी रहे प्राण शक्ति जीवन नाशक कार्यों में यदि लगी रहेगी आंखों से ऐसे दृश्य देखते चले जाएंगे जो हमारी शारीरिक मानसिक और आत्मिक शक्ति को छीन करने वाले होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे स्रोत इंद्रिय भी ऐसे अभद्र केवल जो सुनने में तो प्रिय लगते हों लेकिन मन को विषयों में डूबने वाले होते हैं ऐसे ही अभद्र अश्लील जीवन के अंदर विकार करने वाले जो भी शब्द हैं उन्हीं को सुनने में लगे रहेंगे इसके विपरीत जब हमारी वाणी चक्षु प्राण, शक्ति सार्थक विषयों में लगेंगी तो निश्चय ही हमारी स्रोत इंद्रिय भी भद्र को सुनने वाली होंगी वेद आदि सत्य शास्त्रों का श्रवण करने वाली होगी हे न्यायकारी सब जगत के उत्पन्न करने हारे परमेश्वर हमारी सब इंद्रियां, जीवन के कल्याण कारक विषयों में लगे उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होवे ऐसी शक्ति हमें प्रदान कीजिए हमारी नाभी हमारा हृदय वो भी सदा पवित्र होवे हमारे हृदय के अंदर जितनी पवित्रता बढ़ती जावेगी, उतना हमारे जीवन का कल्याण होगा इस हृदय के अंदर छल कपट राग द्वेष जो हमें अपनों के ही समक्ष पतित करता है गिराता है हमारी सामाजिक स्थिति को खराब करने वाला होता है ये ऐसे दुर्गुण दुर्व्यसन इस हृदय के अंदर से दूर हो सहृदयता प्रेम परोकार दूसरों के कल्याण की भावना सदा ही हृदय में बनी रहे हमारा कंठ सदा मधुर ध्वनि करने वाला हो मयूर जैसे पक्षियों की तरह यल जैसे प्राणी की तरह हमारी ध्वनि सदा दूसरों को आकर्षित करने वाली हो इसके अंदर कठोरता कर कर्कशता न हो शरीर के सभी अंगों में श्रेष्ठ हमारा जो सिर है जिसके अंदर संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का कोष खजाना विद्यमान है वो हमारा जो ज्ञान विज्ञान है वो तो हमारे यश और बल को बढ़ाने वाला होवे हमारी बुजाओं में भगवान इतनी शक्ति दो कि हम अपने जीवन की रक्षा कर सकें अपने परिवार अपने समाज अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके हे भगवान जो करतल कर पृष्ठे अर्थात जो हमारे दोनों हाथों के तल हैं, वो सदा दूसरों के कल्याण के लिए दान आदि की भावना से अपने द्रव्यों का त्याग करने वाले होंगे हम अपने इन हाथ के तलों से अपनी मेहनत की कमाई से अर्जित जितने भी द्रव्य होते हैं उनसे संसार के कल्याण के लिए सदा त्याग वृत्ति को ध्यान में रखते हुए पुण्य मानते हुए हम इन हाथों से इतना दान करें कि भगवान हमारा यश सदा संसार में बढ़ता चला जाए केवल हमारी लेने की भावना अधिक प्रवृत्त न हो हमारी मनोवृत्ति दूसरे के पदार्थों को ग्रहण करने में ही न लगी रहे ये हाथ त्याग वृत्ति वाले हों भगवान वाणी रसना प्राण इंद्रिय अर्थात नासिका चक्षु श्रोत्र ये सब इंद्रिया ऐसे शुभ कर्मों में लगे जिससे हमारा यश और बल बढ़ता चला जावे कुछ क्षणों के लिए भगवान से मन ही मन गदगद होकर के श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें ईश्वर हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमारे जीवन के कल्याण के लिए हो हमारे यश और बल को बढ़ाने वाला हो ऐसी भावना मनी मन ही मन करे मार्जन मंत्र ओ भूकुना शिसी ओ भुव कुनातु, कुनातु नेत्र स्वाहा ओम कंठे ओ महपुना हृदय ओ जन पुनाभ्या ओ ओम पाद शिसी ओं ब्रह्म पुना सर्व ओ भुव ओ मह ओ ओम जन ओ तप ओ सीत्य तपसुद्य त्यत ततः सुद्रो अर्णव समुद्रादर्णवादि संवत्सत अहो रात्र विदधत विश्व मिषत वशी सूर्य चंद्रमसौ धात यूमकया दिव च पृथिवी चात मथो स्व शो देवी प्रभिष्ट आो भीत शोरिव प्रा चीद निरधिपतिरसि तो रक्षिता दिखाया ईशव नमो धिपति्यो नमः रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त योस्म्देष्टम व्यय द्विष्मेद दक्षिणा दिगिंद्रोधिपतिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईश व ो नमो धिपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त योस्मा वैम्षम स्तम ओजेद प्रतीपति प्रदक्षितामो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु यो वीमस्त वोज मे दुदीचिदिमोपति स्वजो रक्षिता क्षन ऋष तेभ्यो नमोपतिभ्यो नमो क्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त योस्म्वेष्ट व्ष्मोज वादिक विष्णु हि विषुरधिपति ग्रीवो रक्षिता शेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमभ्योस्त वेष्ट व्यम दोजद ऊर्ध् दिग्बृहस्पतिरधिपतिक्षिता वर्ष मीष वह नमो धिपति्यो नम रक्षितिभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्युस्म्देष्ट व्षम भोज भेद उद्वय तमसस्परी स्वा पश्य उत्तर देव द्रा सूर्यमगन्म ज्योतिम उदुत जातवी दस दहती के तब वाह। ऋषि विश्वाय सूर्य चित्र देवा मुदगाक चुर्मुण्ने पृथिवी अंतरक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुष्च स्वा तक्षुर्देव हिमस्ता पशीम शरद शतम जीवीम शरद शत शिणुयाम शरद शत प्रवाम शरद शतम दीना श्याम शरद शत भूयश्च शरद सता भूर्भुव स्व तत्सुण्यम भर्गो देवस यो न नचोद ईश्वर दया निधे भगवत्त्कृपयान जपोपाशना कर्मण कामोषाण सद्य सिद्धिभवि नम शवाय मयो भवाय च नम शराय च मयस्कराय चम शिवाय शिवतराय च शांति शांति शांति अपने शरीर मन की स्थिति को अच्छी प्रकार से बनाए रखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों में घर्षण उत्पन्न करेंगे हथेलियों को बहुत अधिक भी नहीं रगड़ना है अपने पारों की उंगलियों में पंजों में थोड़ी गति उत्पन्न करेंगे पारो को थोड़ा आगे पीछे चला करके जो अकड़ाहट जकड़ाहट होगी उसको सामान्य कर लेंगे धीरे धीरे गर्दन को नीचे करते हुए दोनों पलकों को धीरे से खोलते हुए स्थिति से बाहर आ जाएंगे इस कक्षा का ही समापन होता है सभी को सादर नमस्ते